मुक्ति और उसके उपाय योग और समाधि जानात्यात्मनी यो ब्रह्म स योगितुच्य विधयी है जो स्वयं को ब्रह्म जानता है उसे पंडित लोग योगी कहते हैं शोकाध्येस्तु प्रवक्ष्यामि यदुक्तम तत्वदर्श भी ही। सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतों योग उच्चते ज्ञान संकलनी तंत्र भगवान शिव का कथन तत्वदर्शियों तो ने जो कहा है उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूँ जब मानव समस्त चिंताओं का परित्याग करता है तब उसके मन की निश्चिंत अवस्था योग कहलाती है मनः प्रसमनोपायो योगीये योग यो वासिष्ठ वशिष्ठ का कथन मन के प्रसमन का उपाय योग कहलाता है ऐसा वही परमो योगो मनसंग्रह स्मृत क्रमशः मन को विषयों से हटाकर उसका निग्रह कर आत्मा में स्थिर करने को ही पंडितों के ने परम योग कहा है यदा पंचावतिंते ज्ञाना मनसा सह बुद्धिश्चा विचेषतिमाहु परमागतिगमी मनतेथिराद्रियधारणातस्तो हि प्रभुवाप्यौ कठोपनिषदपच्ञाने मन के सहित बाह्य विषयों से निवृत्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है एवं बुद्धि भी बाह्य विषयों में चेष्टा नहीं करती उस स्थिति को परमागति कहा जाता है यह इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाती है इस योग की स्थिति में प्रमाद रहित होना आवश्यक है क्योंकि योग का प्रभाव या उत्पत्ति भी है और ध्वंस या विनाश भी है यम लब्ध्वा चापर लाभ मन ततः यस्म स्थित न दुखे न गुरु भी विचाते तम विद्यासग योगी स निश्चय योग, योग, योग तब्यो योगो निर्वीनतेत गीता जिस अवस्था को प्राप्त करने पर अन्य लाभ उससे अधिक प्रतीत नहीं होते जिस सुख में प्रतिष्ठित होने पर गुरुतर दुख भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकते उस दुख संयोग से रहित अवस्था को योग कहा जाता है संशय रहित और प्रयत्न और शिथिलता लाने बिना उस योग की अवस्था में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए शीघ्र सिद्धि प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न में ढील नहीं देना चाहिए यह योगाूढ़ावस्था तीन प्रकार की होती है पहले कनिष्ठ या निम्न योगा रूढ़ के लक्षण कहे जा रहे हैं यदा ही नेद्रियार्थेश न कर्म संज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगाूढ़ सदुच्य समस्त संकल्पों का त्याग करके जब मानो इंद्रिय विषयों एवं कर्मों में आसक्त नहीं होता तब वह योगा रूढ़ कहलाता है इसके बाद मध्यम योगा रूढ़ के लक्षण कहे गए हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त योगी समलोष्टास्म कांचना हो जिसका अंतकरण ज्ञान और अपरोक्षानुभूति के द्वारा तृप्ति हो गया है जो निर्विकार है जिसने विशेष रूप से इंद्रिय जय किया है तथा जिसकी मृत्ति का पाषाण और स्वर्ण में दृष्टि है ऐसे योगी को युक्त या योगारूढ़ कहा जाता है अब मध्यम योगारूढ़ से भी श्रेष्ठ के लक्षण कहे गए हैं सुन्मित्रुदासीनम अध्यस्थद्वेशंधुषु साधुस्वी च पापेशु समबुर्वशिष्य थे गीता सुविद अर्थात स्वभावतः हितकारी मित्र अर्थात स्नेहवश उपकारी वैरी अर्थात शत्रु उदासीन अर्थात दोनों पक्षों के प्रति निरपेक्ष मध्यस्थ अर्थात उभय पक्ष की मंगल कामना करने वाला तथा द्वेष का पात्र बंधु सदाचारी साधु और पापी इन सभी के प्रति सम बुद्धि वाला व्यक्ति सर्वोत्तम योगारूढ़ है त्यक्ताषय भोगास मनोनश्चलता गता आत्मशक्ति स्वरूपेण समि परिकीर्ति विषय भोगों का त्याग कर जब मन निश्चल हो जाता है तथा आत्मशक्ति से स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे समाधि कहते हैं अछुपधा निरहंकारा द्वंदेशु न तो पाति समाधि सामधिशब्देन मेरोह स्थिर तरा स्थिति योगवासिष्ठ उपस प्रकरण छोभ रहित सुख दुखादि द्वंद्वादिहित सुमेरु से भी स्थिर स्थिति का नाम समाधि है निश्चिंता विगता हेयो निश्चिंतागताभीष्टा हेयोपादेयर्जिता प्रोक्ता समाधिश्देन परिपूर्णा मनोगति सम्यक चिंता रहित इष्ट अनिष्ट के विचार से रहित हे और उपाधेय विषय से वर्जित मन की परिपूर्ण स्थिति का नाम समाधि है यह वेदों ने कहा हो आकाशम मानस कृत्वा, मन कृत्या निरासपदम निश्चल तम बिजायात समाधिस्थस लक्षणम् उत्तर गीता उन्होंने अपने मन को संकल्प रहित आकाश के समान विस्तृत कर उस निश्चल परमात्मा को जाना है वे समाधिस्थ हुए हैं अर्थात इनको समाधिस्थ पुरुष के लक्षण जानो इदम गुण समा अनात्म पश्यतः अंत शीतलता समाधि रीतिकथ्यते योग वासिष्ठ उपस प्रकरण जो पृथ्वी की सभी त्रिगुणात्मक वस्तुओं को अनात्मा देखते हैं उनके अंतर में जो शीतलता होती है वह शास्त्रों द्वारा समाधि कहलाती है अभी तक योग और समाधि के बारे में जो कहा गया उससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक योग ही ब्रह्म ज्ञान है और सच्चा ब्रह्म ज्ञान ही योग है शास्त्रकारों ने भी यही बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है यथा सदा निजानंदम पश्चन् निजानंदमश्यन्खिल जगत अर्थात योगीति संतुष्टो वर्धता भवान पंचदशी समस्त बाह्य जगत के पदार्थों को न देखते हुए जब साधक केवल निज आनंद का ही उपभोग करता है तब उसे यदि योगी कहो तो तुम्हें आशीर्वाद है तुम संतुष्ट रहो और चिर चिरवर्धित हो तत्वाव बोधो भगवान सर्व सर्वशात्री सात्रीण पावक प्रोक्त समय शब्देन न चुषणि अवस्थित योगवासिष्ठ उपस प्रकरण हे भगवन ब्रह्म ज्ञान समस्त आशारूपी तृणों के लिए अग्नि स्वरूप है वही समाधि शब्द द्वारा कहा गया है केवल मौन स्थिति समाधि नहीं है भले ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान को शास्त्रों में योग कहा गया है फिर भी ब्रह्म में चित्त को स्थिर रखने में जो विघ्न है उन्हें ज्ञान की साधना द्वारा अतिक्रम करने में जो लोग असमर्थ होते हैं वे लोग प्राण निरोध रूप अष्टांग योग की साधना द्वारा उसमें सफल होते हैं ऐक्य जीवात्म नो राहु योगम योग विशारदा तव तो स्ने सामगो विघ्नकमो कामक्रोध लोभमोह मदमाश्चर्यसा योगांग भी निर्जिता योगिनो योग, योग। आगम तत्व विलास इसीलिए सदा से ही लोग प्राण निरोध रूप अष्टांग योग के ही योग शब्द द्वारा अभिवीत करते रहे हैं इस विषय में भगवान वशिष्ठ ने रामचंद्र को इस प्रकार उपदेश दिया था